चिंतन किस प्रकार करना चाहिए मान चिंता, आत्मचिंतन कैसा करना चाहिए तो आत्मचिंतन के लिए विधान बतलाते हैं ये लक्ष्य ब्रह्मणि मानस दृढ़तरम संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम स्थनेश्य निश्चतनुस्ोपेक्षहस्थित ब्रह्मात्मक्युपे तन्मयतया चाखंडृत्श ब्रह्नंदरसम पिवात्म शून्यम्रम लक्ष्ये ब्रह्मी मनस दृढ़तरम संस्था बाह्यने निश्चलनुोपेक्षि ब्रह्मात्मक्युपे तन्मयतया चाखंडृत्श ब्रह्मा ब्रह्मात्क्य मुकेत्य तन्मय तया चाखंड वृत्नी निश् ब्रह्मंदर सीवा मुद शून्य ही किमैर्भ्रमयी लक्ष्य ब्रह्मणि मनसं दृढ़तरम संस्थाप्य लक्ष्य ब्रह्मो जैसे कोई न कोई एक अपना लक्ष्य होता है जिसके बिना जीवन नहीं होता वह एक लक्ष्य होता है किसी व्यक्ति के गलत आदत हो गई शराब पीने की आदत उसके लक्ष्य भटकी है वहां गए बिना संतोष नहीं गए किसी के मंदिर में गए बिना संतोष नहीं होता मंदिर में जाए जल चढ़ा अपना अपना लक्ष्य अलग होता है शराबी का लक्ष्य अलग है एक भक्त होगा उसका लक्ष्य अलग होता है किंतु जो मोक्ष कामी जो मुमुक्ष है उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म लक्ष्य ब्रह्मी लक्ष्य जो ब्रह्म होगा उद्देश्य लक्ष्य माने जिसको प्राप्त करना उसको लक्ष्य बोलते हैं जैसे हरिण को दिखाई पड़े तो हरिण को मारने के लिए बाण छोड़ा जाता है वहां लक्ष्य होता है हरे यही होता है लक्ष्य भेद तो लक्ष्य जो होगा कौन है या ब्रह्म है लक्ष्य ब्रह्म ही मानसम मान दृढ़तरम संस्था लक्ष्य जो ब्रह्म होता है माने जो अद्वैत मार्ग में है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनका लक्ष्य ब्रह्म होता है अहम ब्रह्मास्में यही फल मिल मिलना अंतिम में जाकर उसको किसी भी तरह से मैं शरीर आदि नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं ये भाव में जाना है तो उसका लक्ष्य होता है ब्रह्मा। लक्ष ब्रह्म लक्ष्य ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम मन एवं मानस या मानस का अर्थ मन इस मन को मजबूत करके लक्ष्य ब्रह्म में स्थिर करना मन को बाह्य विषयों में स्थापन नहीं करना लक्ष्य जो ब्रह्म है उसमें स्थिर माने ब्रह्मागार वृत्ति में रहना तभी लक्ष्य ब्रह्म में आपका मन स्थिर होगा यही होगा लक्ष्य ब्रह्मणि, जो लक्ष्य ब्रह्म है उसमें मानसम दृढ़तरम इस मन को ना हल्का फुल्का नहीं मजबूत करके संस्थाप्य मन को ही स्थापना करके माने अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में बैठना यही दृढ़तर मन को वहां संस्थापना करना होता है ऐसा करो ऐसा करके फिर कहते हैं मन को ब्रह्म में लगाओ ये कहना चाह रहे हैं और इंद्रियों को क्या करें? कहते बाह्यम स्वस्थाने विनिवेश्य। बाह्य जो जन सामान्य की जो बाह्येन्द्रिया होती है विषयों में बैठी हुई होती है विषयों में रहती है आठ रूप में है स्रोत शब्द में है जनसामान्य की स्थिति ऐसी होती है किन्तु कहते हैं बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश मन को तो ब्रह्म में लगा दिया और मजबूती करके लगाना और बाह्यन्द्रिय जो आपके पांच ज्ञान इंद्रिया हैं उनको अपने स्थान में ही रोकना विषयों में जाने नहीं देना बाह्यन्द्रियम स्वस्थाने भी नहीं उनका जो गोलक होगा उनका स्थान इंद्रियों का जो स्थान है कौन तो गोलक आपको यहीं पर रोकना बाहर जाने नहीं देना यहीं रोकना अपने अपने स्थान उनका जो गोलक है जहां जहां जिन जिन खुशियों में बैठे हैं इंद्रिया हमारी वहीं रोक के वहीं निवेश करके और निश्चल कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति आपको बनानी है उस ढंग में बैठना है शरीर को स्थिर रखना होगा शरीर चंचल होता है तो मन भी चंचल हो जाता है और घर हिलने लग जाए तो घर में रहने वाला भी हिलेगा ही शरीर हिलता किसी किसी की आदत होती कुछ भी करोगा हिलते रहे ऐसा निश्चलता उन्होंने कहा शरीर को स्थिर रखना होगा ब्रह्मचिंतन करते समय में शरीर स्थिर रखना होगा अगर चाहे शरीर हिलेगा तो मन भी हिलेगा सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा शरीर को स्थिर रखना निश्चल तनु तुम मारे शरीर हम निश्चल निश्चल भाव में रख। और उपेक्षा देह स्थित एक समस्या होती है हम भजन करने के लिए बैठेंगे आप मन में आता है कि फिर वही आज तो खा लिया कल क्या खाना होगा उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाओ आज तो यहाँ रह गए कल कहाँ रहना होगा एक व्यवस्था बनाओ अभी तो पहने हुए ये फटे तो क्या होगा इसके लिए व्यवस्था बनाओ देह स्थिति को लेकर के परेशान है सामान्य साधु और जो अन्य लोग हैं गृहस्थ लोग हैं उनकी तुलना करने पर गृहस्थों से ज्यादा चिंता ये सामान्य साधु की जो स्थिति प्राप्त संत है उनकी बात छोड़िए सामान्य जो जीवन में है जो संत लोग हैं और जो गृहस्थ हैं इनमें दोनों की तुलना करेंगे तो गृहस्थ से ज्यादा चिंता इनको सता है गृहस्थों में क्या खाना है और क्या रहना है ये दो चिंता नहीं होती वहां क्यों परंपरागत एक बना हुआ है रहने का स्थान बाप दावे का अपने परंपरागत एक कहीं न कहीं एक है व्यवस्था है रहने की कहा रहो ये चिंता नहीं होगी उनको एक बनी हुई परंपरा है उनके पास और क्या खाऊं ये चिंता भी नहीं होगी उनको क्यों जो भी हो नौकरी हो पैसा कोई भी हो खेती हो जो भी एक धंधा व्यापार लगा हो परंपरागत लगा हुआ है वहां बाप करता आया बेटा भी करेगा तो ये दो चिंता से मुक्त रहते हैं वो लोग किंतु सामान्य साधु ये दो चिंता में ज्यादा पड़ जाता है तो क्यों रहने की स्थिति नहीं है आज यहां रहा तो निकाल देते हे बाबा चले जाने से। होता है कई बार ऐसे चलता आया खाने का नहीं आज तो खाया कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा माने सामान्य साधु की बात कर रहा हूं तो वो दो चिंता ज्यादा गृहस्थों से ज्यादा होगी खाने की और रहने की विषय पहुंचे तो हुए जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये नहीं होती है। कहते हैं देह स्थिति में उपेक्षा कहते हैं देह स्थिति की उपेक्षा कर देना जो इसका प्रारब्ध में होगा वो मिलना है हमारे प्रयत्न करने पर भी जो हमारा लिखा हुआ है नहीं ये नहीं मिलता है और जो हमारे प्रारब्ध में होता है न चाहने पर भी आ जाता है तो प्रारब्भिक खाते में छोड़ देना उपेक्षा कर देना देह स्थिति के बारे में जो होना है होना है तो जैसा होना है होना है इसके बारे में चिंता न करे और की स्थिति के बारे में चिंतन करने लग जाएगा तो आत्म चिंतन हो नहीं पाएगा इसलिए उपेक्षा कर दे जो होगा जैसा होगा जैसे कोई ठखरी आती है हम उपेक्षा करते हैं रोते भी नहीं है चिपड़ते भी नहीं है किंतु अपना मोहर जहां लगा दिया उसमें रोना धोना कर देते हैं रोज लाशें तो आती है किंतु उपेक्षा दृष्टि से हम बर्ताव करते हैं उस काल पर हमें कोई प्रसन्नता भी है, नहीं है उसके आने पर और कोई द्वेष भी नहीं है रोज जा रहे हैं नदी किनारे लाश हम ना तो हमें प्रसन्नता राग है उसमें ना द्वेष है जहां शत्रुभाव बना होगा वहां द्वेषभाव रहेगा जहां आपने मित्रभाव का मोहर लगाया होगा वहां प्रेम भाव जो बोलते हैं ये आशक्ति ये देह स्थिति को उपेक्षा करना कहते हैं माने बिल्कुल मारना भी नहीं जैसा इसका प्रारम्भ होगा जैसे हम उपेक्षा करते सड़क में चलने वाले कितने लोग होते हैं उनसे हम सबसे बातचीत करते नहीं कोई झगड़ा भी नहीं हम तीन तरह से सड़क में चलते हैं सड़क में चलते समय में एक व्यक्ति मिलता है हमारी कितनी भी बड़ा काम होगा आगे उसी काल का काम तब भी छोड़ देते हैं आधा घंटा बातचीत में लग जाते हैं उसके साथ क्यों हमारा मित्र है वो मित्र मिल गया कोई काम से जा रहे थे बीच में एक मिल गया आधा घंटा खराब कर अच्छा समझते हैं उसको वहां राग है आपका और वही सड़क में चलते समय में एक व्यक्ति दिखाई देता है शाम आपको लगता है कि रास्ता मिले तो मैं दूसरे रास्ता से चला जाऊं ऐसा भी लगता है क्यों उसके साथ आपका द्वेष है आप उसे बातचीत करना नहीं चाहते माने हमारी क्रिया तीन प्रकार की होती है किसी के साथ में राग पूर्वक बर्ताव होगा प्रेम जिसको बोलते हैं वहां अपना करके मोहर लगाया हुआ होता है किसी विषय और किसी में द्वेषपूर्वक बर्ताव होता है जहां शत्रुबुद्धि हो वर्खी हो, हो और एक ऐसा भी बर्ताव होता है ना किसी के साथ बातचीत है ना उनके साथ द्वेष भी है सड़क में आते समय कितने लोग गए थोड़ा थोड़ा ख्याल है गए करके हमने ध्यान नहीं दिया ऐसे भी हम व्यवहार करते हैं तीन तरह का व्यवहार करते हैं रागपूर्ण व्यवहार द्वेष पूर्ण व्यवहार और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार ये तो व्यवहार में हमारा तीन तरह का व्यवहार होता है तो शरीर की स्थिति में उपेक्षा रखना अगर आपको भजन करना है अद्वैत का ये कह रहे हैं लक्ष्य ब्रह्मी मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य मन एव मानस जो हमारा अपना मन है इसको लक्ष्य जो ब्रह्म है वो इसमें मजबूत करके स्थापन करा रहे मैने अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में रखना यही वहां स्थापन करना है ये नहीं कि मन को पकड़ के ले जाए कहीं वहां पहुंचाएं ऐसा नहीं है मन में वो भावना बनानी है मैं अहम ब्रह्माष्टमी ये भाव बनाना दृढ़तर मजबूती रूप से बनाना मन ब्रह्म में लगा दिया और बाह्य इंद्रियम स्वस्थान स्वस्थाने विनिवेश दूसरा काम आपको यह करना होगा जो बाह्य इंद्रिया हैं इनको विषयों तक जाने नहीं देना अपने ही जगह में रोकना उनकी कुर्सियों में रोकना अपने स्थान में रोकना उनका स्थान अलग अलग है चक्षु का स्थान ये है नाशिका का स्थान यहाँ है रसना का स्थान यहाँ है जहां है वहीं रहने देना मैं विषय के साथ संपर्क काट देना इंद्रियों को इस प्रकार रखना और निश्चलतनों ब्रह्माकार वृत्ति बनाकर के बैठा हो उस में शरीर निश्चल भाव में रखना चलायमान होगा तो विक्षेप शुरू हो जाएगा शरीर को निश्चल रखना जो भी आसन आपको सुविधा हो जो आसन में आप रह सकते हो जो आसन अनुकूल हो उस आसन में बैठना शरीर को निश्चल बना के रखना आसन एक ही आसन कोई जरूरी नहीं है जिसको जो अनुकूल हो चाहे वज्रासन हो चाहे पदमासन हो चाहे सिद्धासन हो जिसमें जिसको बैठने का अभ्यास बन गया है विशेषकर सिद्धासन और पद्मासन ज्यादा साधकों के यही होता है जिससे आसन में रहना हो माने शास्त्रीय ढंग से जो आसन है ये नहीं ये लंबे पड़ गए वो भी आसन ऐसा आसन नहीं शास्त्रीय ढंग से आसन होना चाहिए तो उनमें से जो भी जिस आसन में आप ज्यादा देर बैठ सके स्थिर सुखम आसनम पतंजलि से पूछा महाराज आसन क्या चीज है पूछा आसन क्या है पूछा तो उन्होंने आसन के लिए ही सूत्र दिया स्थिरम सुखम आसनम लंबे समय तक आप स्थिरता पूर्वक रह सकें और आपको कष्ट न हो ऐसे आसन को आसन माना अपने साधना के लिए आसन यह है स्थिरम सुखम आसनम ऐसा कहा तो ये देह स्थिति को देह को निश्चल करके मैंने किसी एक आसन में बैठ जा आसन ये हम तो जि, जिस आसन को रहते हैं उसको आसन कहते हैं यह आसन है आसन हमारे शरीर में हो जाएंगे हम आसन माने दूसरे को माने कपड़े को आदि को मानते हैं ऐसी मान्यता बनी हुई है तो स्थिरम सुखम आसनम ऐसा कहा तो आसन ठीक करके बैठना और उपेक्षा देह स्थिति कहा देह की स्थिति की उपेक्षा कर लेना माने मजबूरी यही है कि क्या खाऊंगा और कहां रहूंगा दो चिंता दोनों चिंता को छोड़ दो मैंने दो चिंता आपको सता सकती है साधना काल में क्यों तो वैध संपत्ति आप छोड़ कर के आए हुए हैं और अपने जब यहां की स्थिति देखता है हमारे पास कुछ भी नहीं एक भिखारी बने में हम हैं ऐसी भावना मन में आ जाती है तो दो चिंता आपको सता सकती है कौन खाने का और रहने का कहते हैं देहस्थिति उपेक्षा इसकी उपेक्षा कर देना अजगर कोई कार्य आदि नहीं कर सकता है प्रयत्न नहीं कर सकता है फिर भी आयु पूरी कर जाता यह नहीं कि अजगर के भिक्षा मानन के लिए जा सके उसके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है प्रभु ने ऐसा शरीर दिया है उसको चली नहीं पा एक फूट घसीटित हो तो दो घंटा लग जाए उसको वो भी सीधा जमीन मिले तो कोई भिक्षाटन के लिए जा नहीं सकता वो किंतु उसको भी प्रभु इस तरह से देता है कि उसी उसी के मुंह में कोई न कोई सामने लाके कर देता है आयु पूरा कर जाता है ये कि भूखा है भूखे नहीं मर गया अजगर बकरी हो कुत्ता हो बिल्ली हो उसकी बुद्धि ऐसे बना देते हैं आज उस तरफ जल जाऊं हाँ। जो अजगर जिधर है उधर ही पहुंच जाती है वो बकरी आदि कोई पहुंचे पर खा लेता तो ये देह स्थिति की चिंता छोड़ दे उनके दृष्टान्त में रखे अजगर भी तो जीता है अगर होगा इसके प्रारब्ध में किसी न किसी निमित्त से आ जाए कितने साधु हट करके बैठ जाते हैं हम भिक्षा करने नहीं जाएंगे किन्तु ऐसा हो जाता है किसी न किसी को प्रभु प्रेरणा करता है कोई गांव वाला लागे दे, दे देता है तब यह स्थिति की चिंता न करें ये कहा छोड़ दे प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दे जैसा प्रारब्ध होगा वैसे ही इसको होगा किसी न किसी के निमित्त बनकर मिलेगा जो मिलना होगा ऐसा और इतना करने के बाद तीन काम चार काम बता दिया जो लक्ष्य होता है ब्रह्मा परमात्मा उसमें मन को दृढ़ करके रखें, मजबूत करके रखे माने वो ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद वापस न होने दे वो दृढ़तर है और दूसरी बात बाह्य इंद्रियों को अपने स्थान में रोके जो जिस बोलक में जो है वही रोके विषयों के साथ संपर्क काट दे और शरीर को निश्चल बनाकर के रखें और देह स्थिति की उपेक्षा करें नहीं इसके लिए द्वेष भी नहीं करना ज्यादा राग भी नहीं करना उपेक्षा दृष्टि में रखेंगे द्वेष करना भी खतरनाक है द्वेष करेंगे नहीं खाऊंगा नहीं करूंगा इसका क्या बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा तुम्हारा इसी के द्वारा साधना अपनानी है आपने साधन तो ये होने पर ही होगा ना जिस दिन शरीर छुटेगा उस दिन कोई साधना नहीं होने वाली शरीर धर्म शरीर माध्यम खल धर्म साधना और इसके लिए अगर राग करने लग जाए प्रेम करने लग जाए अंत नहीं है इसको संवारने के लिए कोई अंत नहीं है आज बोलेगा रोटी कल बोलेगा चिपड़ी हुई परसों बोलेगा पूरी एक दिन बोलेगा पराठा बढ़ता ही जाएगा खाने में पहनने भी आज बोलेगा सामान्य मार्गिंग का कपड़ा हो कल बोलेगा नहीं मार्गिंग ठीक नहीं है ठीक कपड़ा होना चाहिए करते करते पश्मीना तक मांग होगी इसको पहनाने के लिए रखने के लिए भी स्थिति है आज सोचता है कोई झोपड़ी हो एक त्रिपाल लगाने की जगह हो तो मेरा काम चलता है वहां से शुरू होता है अगर त्रिपाल लगाने की जगह मिल जाए तो फिर थोड़ा फोंस की झोंपड़ी बढ़ती जाएगी फिर कहते ईटे का थोड़ा दीवाल तो होना चाहिए फिर लिपाही होना चाहिए फिर लैंडरदार होना चाहिए कई मायने अंत नहीं जाए चलता ही रहेगा कहीं भी चलो तो इसको द्वेष करने से भी काम नहीं चलेगा और प्रेम करने से भी काम नहीं चलेगा तो इसकी स्थिति की उपेक्षा कर देना जैसा इसके प्रार्भ में होगा जिस निमित्त से मिलना होगा तो मिलेगा इस ढंग से छोड़ देना ये कहा आगे ब्रह्मात्मक्यम उपेत्य तन्मयतया चाखंड वृत्ते ब्रह्मानंदक्यम ब्रह्मात्मक्यम उपेत्य आपका काम यही है जीव और ब्रह्म के ऐक्य को प्राप्त करके अहम ब्रह्मास्म यही भावना बना ये ब्रह्मत्मा के कहते हैं ब्रह्म के साथ अपनी एकता प्राप्त करके अहम ब्रह्मष्मी इसको प्राप्त करके अब तन्मयतया च अखंड वृत्तिया फिर अखंड वृत्ति माने वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद फिर वापस घटाकार पटाकार वृत्ति न बने उसको अखण्डाकार वृत्ति बोलते हैं तन्मयतया उसी में एकता होकर के अखंड वृत्ति के द्वारा अनिशम ब्रह्मानुशम ब्रह्मानंद रसम पीवा ये कहते हैं निरंतर तुम ब्रह्मानंद रूपी जो अमृत है रस है उसको पियो माने अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ये भावना ये रस है ब्रह्मानंद रस है इसको पियो कहते हैं तुम यही से पियो आत्मा ने मुदा सुनने किम अन्य भ्रम आत्मा माने मन में यही भावना बनाए रखो यहाँ आत्मा माने मन मुदा सुन्य सुनने ही किम अन्य भ्रम मुदा किम अन्य जो थोती बातों यहां गए गप मारे वहां गए गप मारे इससे क्या लेना देना है समय का आत्मा है इससे कोई फायदा नहीं है अपने हानि है अगर साधक पना में रहना है तो शरीर की चिंतन कम करके आत्मचिंतन करता रहे ताकि ये थोती बातें जो होती हैं इधर की बातों से क्या लेना देना है इस बातों को छोड़ो ये कहा आगे अनात्मचिंतनम त्यक्तमलम दुख कारणम चिंता चिंता आत्मन आत्मन मानं चिंतयानंदमुक्ति अनात्मचित त्यक्त दुख कारण देखो भाई जो अनात्म चिंतन जो होता है आत्मा से भिन्न को अनात्मा कहते हैं शरीर अनात्म है इंद्रिया अनात्म है बाह्य विषय अनात्म है मकान दुगान जितने, जितने सब अनात्मा एक आत्मा आत्मा भिन्न जितने सब अनात्मा अनात्म चिंतनम तत्वा कहते हैं अनात्म चिंतन को त्याग करके अनात्म चिंतन थे मत करो अगर साधक बनना है अनात्म चिंतनम तत्वा क्यूँ कहते हैं कसमलम दुख कारणम के जो अनात्म चिंतन है पाप है पाप ये हाँ। कसमल है पाप है अनात्म चिंतन पाप है और दुख का कारण है संसार देने वाला है फिर शरीर देगा अनात्म चिंतन करते करते हुए अनात्म पदार्थ ही मिलेगा आपको दुख का कारण ये दुख का कारण है ये अनात्म चिंतन ऐसा है हाँ। और चिंतया आत्मानम आनंद रूपम यन मुक्ति का कहते हैं चिंत है। आत्मानम आनंद रूपम चिंता अपना स्वरूप कैसा आनंदरूप है आनंद रूप है सुख रूप है जैसे सुसुप्ति आदि में कुछ झलक मिलता है हमारा स्वरूप सुखरूप होता है वहां कोई विषय नहीं होता है फिर भी तो सुख मिलता है ना निर्विषय सुख होता है सुसुप्ति आदि में जागृत में तो भोजन किया सुख हुआ अमुक किया सुख हुआ किंतु सुसुक्ति का में हमारे पास शरीर नहीं इंद्रिय नहीं कुछ हम होते हैं तो वहां दुखी अनुभूति नहीं होती है वह आनंद रूप है हमारा आनंद रूपम आत्मान चिंतय चिंतन करो लोट लकार से बोला चिन्तया माने चिंतन करो जो आनंद स्वरूप सुखरूप जो आत्मा है उसकी चिंतन करो क्यों कहते हैं यदि तो मुक्ति का कारण वो चिंतन मुक्ति का कारण है आत्मचिंतन करोगे तो मुक्ति मिलेगी और अनात्म चिंतन करोगे तो फिर आगे शरीर शरीर होने पर दुख होना ही दुख का कारण है इसलिए आनंद रूप अपना जो स्वरूप है उस आत्मा का चिंतन करो जो यत्मान जो मुक्ति मुक्ति का कारण है मुक्ति का हेतु आत्मा चिंतन करने वाला मुक्त हो जाता है मुक्ति का कारण होने से ऐसा करो कहा ये सह स्वयं ज्योतिरसेज्ञानको बिलस त्यजस्त्र लक्ष्यम विधाय नमसदृत्तयानुष स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी विज्ञानको विलस त्यज्रम लक्ष्यम विधाय नमः विलक्षण अखंड वृत्तियात्मत अनुभावया ये ऐसा स्वयं ज्योति ये सब आत्मा ये जो आत्मा है ये स्वयं प्रकाश है माने शरीर को जानने के लिए हमारी आवश्यकता हम नहीं होंगे तो शरीर को नहीं जान पाएंगे ये मकान जानने के लिए हमारी आवश्यकता हमारे बिना ये मकान प्रकाशित नहीं होता ये अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है कोई व्यक्ति बोले मकान तब मकान सिद्ध होगा मकान अपने अवसिद्ध नहीं हो सकता यानी किसी चेतन के द्वारा प्रकाशित होना इसमें कोई भी अनात्म पदार्थ होते हैं उनको जानने वाला कोई और व्यक्ति होता है उसके द्वारा वो प्रकाशित होते हैं तो अन्य प्रकाश ऐसे हैं। बागी बाकी पदार्थ देखो मकान को जानने के लिए हम होते हैं हम जानते हैं हम, हमें जानने के लिए कौन होगा अपने बारे में किसी को पूछने जाता है कि रे मई हूं कि नहीं हूं अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे उसको पागल कहेंगे अपने लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है अन्य के लिए हमारा प्रकाश चाहिए हमारे होने पर ये मकान आदि सिद्ध होंगे हमारे न होने पर ये मकान आदि सिद्ध नहीं होंगे अनात्मा पदार्थ आत्मा के अधीन आत्मा के होने पर इनकी सिद्ध करने वाला पौन ये जड़ है जड़ पदार्थ स्वयं प्रकाश तो हो नहीं पाएगा मैं मकान हूं कहने के सामर्थ्य रखेगा नहीं यह मकान है कहने वाला व्यक्ति की जरूरत होगी वो पर के अधीन है दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं जितने भी है माने इनके जानने वाला दूसरा होता है अनात्मा की स्थिति है किंतु अपने जान, अपने को जानने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। माने सामान्य जानने के लिए विशेष ज्ञान के लिए तो जरूरत पड़ रहा है वेदांत तो श्रवण महापुरुषों के पास जाना अपने को जानने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं यहां जो विशेष रूप से जानने के लिए सामान्य अहम के लिए किसी के पास कोई भी बालक भी हूं बोलता है थोड़ा बालक भी मैं हूं कहता है सामान्य ज्ञान होता ही है अपने विषय में हा विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए ये जो गुरु के पास जाना या श्रवण करना मनन करना करनाश करना अपने जो विशेष स्थिति के लिए है सामान्य ज्ञान तो है ही सभी को प्राणी मात्र को हूं हूं करने की आदत है तो ऐसा स्वयं ज्योतिगा यह स्वयं प्रकाश आदत माने अन्य को जानने के लिए हम होते हैं हमें जानने के लिए कोई दूसरा नहीं होता हमें जानना के लिए हम ही सिद्ध होते हैं ये स्वयं प्रकाश कहलाता है ऐसा स्वयं ज्योति ये सब आत्मा ये आत्मा स्वयं प्रकाश है और अशेष सा साक्षी कहते जितने भी संसार में विषय होंगे सबके साक्षी है साक्षी सबका साक्षी है भावाभाव रूप से साक्षी है मगान है तो भी हम जानते हैं किस रूप जानते हैं हाय करके जानते हैं साक्षी और नहीं है तब भी जानते हैं किस रूप में जानते हैं अभाव रूप में जानते हैं। मकान नहीं है ये ज्ञान भी तो हमें ही होगा हम ही जानते हैं संपूर्ण विषयों का क्या होता है ये साक्षी होता है माने विषय दो आकार में होंगे भाव रूप में और अभाव में दोनों की साक्षी आत्मा माने जिसके पास पुत्र है वो जानता है पुत्र भाव रूप से ज्ञान हो रहा है उसको और जिसके पास नहीं है वो भी जानता है किस रूप से जानता है पुत्र को अभाव रूप से जानता है मेरे पुत्र नहीं है ज्ञान है ना उसके पास क्या मेरे पुत्र नहीं है यह ज्ञान है तो अशेष साक्षी का संसार में जितने भी विषय सबके साक्षी है आत्मा क्यों आत्मा हमारे हम हम हों तो विषय की सिद्धि होगी हम न हो तो नहीं होती है विषय की सिद्धि हमारे अधीन और हमारी सिद्धि किसी अन्य के अधीन नहीं है स्वयं प्रकाश है माना जैसे विषय की सिद्धि करने के लिए हमारी आवश्यकता हुई हमारी सिद्धि के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं हमारे लिए हमें ही जानते यह स स्वयं ज्योति अशेष साक्षी यह आत्मा स्वयं ज्योति माने स्वयं प्रकाश अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता और अशेष साक्षी संपूर्ण विषयों के साक्षी है ये और विज्ञान को से विलसती अजश्रम अजश्रम माने निरंतरम निरंतर ये स्फूरित हो रहा है विज्ञानमय कोष अहम अहम रूप से स्फूरित हो रहा है जो अहम अहम अहम करके हो रहा कहा विज्ञानमय कोष में पांच कोष अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष उसमें विज्ञानमय कोष में स्फूरित हो रहा है, है आत्मा माने विज्ञानमय कोष जानता हूं आदि में आएगा प्रयोग होगा तो जानता हूं मैं आत्मा होता ही है हाँ विज्ञान कोशे विलसती अजश्रम अजस्रम माने निरंतरम निरंतर विज्ञान में प्रश्न स्पूरी को हो रहा है लक्ष्यम विदाय एनम असद विलक्षणम अखंड वृत्तिम दया अनुभाव यही तुम्हारा लक्ष्य है इसी को जान करके विदाय माने जान करके इसी को प्राप्त करके लक्ष्य यही है एनम माने आत्मानम जो तो पूर्वोक्त आत्मा है इसको लक्ष्यम असद विलक्षण यह आत्मा का विशेषण असत से विलक्षण है असद होते हैं गड़बड़ादी हो बाह्य वस्तु उससे विलक्षण जो आत्म तत्व है इस आत्मा को लक्ष्य विदाया लक्ष्य बनाना इसको लक्ष्य बना करके अखंड वृत्तिया आत्मतया अनुभाव है लक्ष्य बना करके अखंडाकार वृत्ति माने आत्मचिंतन में जाने के बाद में बाह्य फिर उतरना नहीं उसी में रहना अखंड वृत्तिया आत्मतया अनुभाव अपने से अभिन्न अभिन रूप से चिंतन करो अहम ब्रह्मास्मि। इसको छोड़ दो मैं अलग हूं परमेश्वर अलग है ये भाव कहां तक करोगे नहीं वह भगवान हूं ये बुद्धि में जाओ किंतु शरीर को लेकर के नहीं बोलना ऐसा पाप लग जाएगा अहम ब्रह्मास्मि बोलने वालों को पहले शरीर से अपनी सत्ता अलग करनी पड़ेगी शरीर को भी बनाए रखें और मैं भगवान हूं ये तो पाप है ऐसा नहीं करता शरीर से अपने को अलग करना विचार से उस काल में भगवान से भिन्न सिद्ध नहीं होगा अहम ब्रह्मस्मुया वृत्त उल्लखनिज स्वस्वया स्ुटमें वृत्तिया प्रत्यरशूनया उल्लेखयन बिजानी या स्वस्वरूपतया स्ुटम एतम इस आत्मा को जिसके प्रसंग चल रहा है यह तत्शब्द से बोला एतम माने आत्मान इस आत्मा को अच्छि वृत्तिया एक टूट टूट करके वृत्ति बनती है माने हमने घट को समझा समझा माने घड़ा घटाकार वृत्ति बनी हमारे भीतर में एक बन गया था थोड़ी देर के बाद में भूल गए उसको टूट गई वो वृत्ति फिर पटाकार वृत्ति बन गई हम कहते हैं ना समझते हैं हम बोलते हैं वो वृत्ति बनाते हैं क्या करते हैं जिसको समझना बोलते हैं वो वृत्ति बनाना होता है तो ये तो विच्छिन्न वृत्ति होते हैं एक वृत्ति आई वो स्थिर नहीं थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाती फिर दूसरी वृत्ति बनती है तब कभी घटाकार कभी पटाकार मठाकार रंगता रहता है मन जो विषय को मन बनाता है उसका नाम है वृत्ति भीतर में विषय देखता हैं बाहर का विषय भीतर में दिखने लगता है हमको हाथ बंद उसको कहते हैं वृत्ति बाहर विषयों के साथ अभी संपर्क नहीं हमारा किंतु तो भीतर में विषय बड़ा हुआ 10 किलोमीटर लंबा पहाड़ देखा था काला में भीतर 10 किलोमीटर लंबा पहाड़ बनता है वैसे हरा भरा ऐसे दिखता है भीतर वो है वृत्ति उसको वृत्ति बोलते हैं तो वो जो बाह्य विषयों की वृत्ति होती है वो तो टूट टूट करके होती एक वृत्ति बनी वो वृत्ति टूट जाती है फिर दूसरी वृत्ति बनती है सुबह से शाम तक अगर लिखने लग जाएं कि कापी में कापी भर जाएगा और वृत्ति पूरी नहीं एक ही दिन में इतने वृत्ति हम बना लेते हैं अगर क्या क्या वृत्ति बनती है हर क्षण में हर क्षण में बदल रहा है मां कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी चल रहा है तो ये जो तो वृत्ति ये छिन्न वृत्ति कहा जाता है क्या कहा जाता है किंतु ऐसी वृत्ति बनाना आत्माकार वृत्ति अछिन्न वृत्ति मानी अखंड वृत्ति टूटने नहीं देना उस आधा को हाँ। आत्मा में पहुंच गए आप आत्माकार वृत्ति बनी तो फिर उसको टूटने नहीं देना उसको अछिन्न वृत्ति का तो आगे की वृत्ति छिन्न वृत्ति है एक तम अक्षिन्न या वृत्ति है इस आत्मा को प्राप्त करना है आपको अछिन्न वृत्ति के द्वारा माने निरंतर जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसके द्वारा कैसे प्रत्ययंतर शून्य या अच्छि वृत्ति का विश्लेषण अन्य प्रत्यक के व्यवधान न हो प्रत्यय वही वृत्ति ज्ञान एक वृत्ति बनी फिर बाद में वृत्ति आ गए ऐसा न हो ब्रह्माकार वृत्ति के बीच में अन्य वृत्ति नहीं आनी चाहिए अन्य प्रत्यांतर शून्य या अचिन्न वृत्तिया कहा अन्य वृत्ति के अभाव रहित होना चाहिए बीच बीच में अन्य वृत्ति आए ऐसा नहीं उससे अन्य वृत्ति के अभाव रहित होती हुई जो अच्छिन्न वृत्ति उसके द्वारा उल्लेखन आत्मा का ही उल्लेखन करना मन में उसी को चिंतन करना ऐसा चिंतन करता हुआ व्यक्ति आत्मा का ही चिंतन करता हुआ वो तो व्यक्ति बिजान याद स्वस्वरूप तया स्फुटम उसको अपने रूप से जाने चिंतन करते करते उस आत्मा को किस रूप में जाने अपना ही स्वरूप रूप से जाने स्वस्वरूप दया अपने ही स्वरूप रूप से स्फुटम मन स्पष्ट बिजान जाने उस आत्मा को जाने उसको जानने के फल क्या होगा माने अपने से भिन्नत्व न जाने स्वस्वरूप तया का अपने रूप से अहम ब्रह्मास्त इस रूप से जान, तो इसका फल मोक्ष मिलना है अज्ञान का नाश होना है ये फल होगा कहा अत्रत्म दृढ़ी कर्वन अहमादेश संत्यजन उदासीन तया ते षेत घटपटाधिवत अत्म दृढ़ीकुव अहमादेश् सन्तन गुराशीनतया तेष्ति घटपटाधिवत इस आत्मा में जो अभी प्रसंग में बताए आत्मा इसमें अत्र आत्म दृढ़ी कुर्वन। इसमें आत्म भाव मजबूत बनाता है। अहम आदिशु संत और जो अहंकार से लेकर के शरीर तक जो अहम हो रहा था क्या हो रहा था आत्मभाव था अहंकार मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये सब में अहम होता है हमारा सब में अहम होता है इनको त्यागना यहाँ के अहम त्यागना माने अहम का बाच्यार्थ जो होता है अहम शब्द का बातचीत अहंकार से लेकर के शरीर तक जहाँ-जहाँ हम अहम शब्द का प्रयोग करते हैं मैं ही शब्द का मैं जाता हूँ बोलता है ना, तो शरीर में अहम होता है मैं देखता हूँ बोलता है तो आंख में अहम होता है आंख में जोड़ करके बोलता है अहम अहम का ठिकाना मारे बातचीत में अहम इसको अहंकार बोलते हैं अहम और मैं खाता हूं पीता हूं मैं प्राण में अहम जुड़ता है और मैं सुखी हूं दुखी हूँ मैं मन में अहम जुड़ता है गा हो जाता है और मैं ज्ञानी हूँ ध्यान हूँ बुद्धि में अहम होता है यह अहम खतरनाक अहम है अनात्मा में जोड़ करके हम हो रहा है यह अहंकार अहम का, का, का बाच्यार्थ होता है और लक्ष्यार्थ होता है अहम माने साक्षी परमात्मा तो इनमें अहम बुद्धि त्याग आगा अत्रात्मत्वम तम इस आत्मा में जिस आत्मा की चर्चा चल, चल रही है इसमें दृढ़ करते हुए आत्मभाव दृढ़ करना आत्मा में और अहमादेश संत्यजन जो अहंकार से लेकर के देह तक जो अहम होता था मय होता था इसको त्यागना अब एक ही काल में करना पड़ेगा इधर त्यागेगा संत्यजन सम्यक त्यजन संतेजन ठीक ठीक त्याग करके शरीर में अहम भाव को उखरना है और वो जो अहम के जो साक्षी मात्र केवल चेतन में अहम करना है ये करते हुए उदासीन तया तेसु जब यहां से एक बार आपने अपने मन को हटाया अपने तरफ पहुंचाया क्योंकि इसी मन ने ला करके यहां चिपटाया था आपके स्वरूप को मैं मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि थी यही मन जब शुद्ध अवस्था में होता है तो फिर विचार करके अपने को अलग करता है जब राग द्वेष से कलुषित अवस्था में होगा मन तो इधर लाके जोड़ता है हम आत्मा को यहां जोड़ देता है आपको पता ही रहेगा एकत्र होके चलता है वही मन जो शुद्ध अवस्था में होता है साधन भी तो मन ही करेगा कौन करेगा मन के जावना बदलनी और क्या करना है? साधन मन ही करेगा तो शुद्ध अवस्था माने सदुगुण अवस्था में जब आता है वो रजोगुण तमोगुण रहित आप कर देते हैं अपने खान पान रहन सहन आदि के मन को रजोगुण और तमोगुण से रहित करते हैं तो क्या करने लग जाता आत्मचिंतन करने लग जाता वही मन वही देवता है मन न हो तो क्या कर लेंगे आप मन को इतना मत समझिये आपने बिगाड़ दिया असली में उसको राग देश के चक्कर में आपने डाल दिया अब क्या करे वहां से हटाना हो तो रजोगुण तमगुण से हटाया हुआ जो मन होगा वहां तो रागवेश नहीं होगा रागवेश नहीं होगा तो उस मन में फिर आत्मचिंतन की तरफ जाएगा मन यह कभी कभी लगता है दो तीन घंटे तक चार घंटे तक जहां बैठते हैं वहां से उठने का मन नहीं होता हमारा ही मन है कभी बैठते हैं माला लेकर के एक माला पूरा करना भी मुश्किल होता यह हमारा अनुभव है वही आसन वही जगह, एक माला भी मुश्किल इतना उथल पुथल भीतर चल रहा है अरे वहां जाना था वहां करना था माने वह रजोगुण तमोगुण बड़ी हुई अवस्था है वो मन की स्थिति ऐसी है वही मन कभी कभी दो चार घंटे तक भी बैठा रहता है और भी चाहता है और भी समय हो तो और भी बैठो यही मन की मांग होती है और वही मन पांच मिनट के लिए रोकना मुश्किल पड़ता है जिसके मतलब तो रजोगुण तमोगुण आदि के कारण से मन में उथल पुथल पड़ती है राग द्वेष पैदा होता है और अपना रहन सहन खान पान आदि हर तरह के जो बताए हैं उसके ठीक नियंत्रण करते जाएंगे तो सतोगुणी बनेगा मन क्या बनेगा तो फिर इस तरफ चिंतन करने लगेगा विषयों की तरफ ये विषय ऐसे हैं इनके ये दोनों तरह से आपको फंसाने वाले हैं इनमें प्रेम करना भी ठीक नहीं राग भी ठीक नहीं और द्वेष करना भी ठीक नहीं ध्यान देना इनमें प्रेम करेंगे तो उसको फिर एक कोई पौधा है सामने मान लीजिए फूल का पौधा है कुछ पौधा है वीबू है कुछ है आपको लगा गया अरे बड़ा सुंदर पौधा है पानी दे दो लगे पानी दे नहीं थोड़ा खाद भी लाओ कहीं मांगे खाद लाए बोराई करो बार बार देखे अमु करे आपकी आसक्ति गई राग हो गया तो वही तो चिंतन में आपका चलता रहेगा इधर आत्मचिंतन चला जाएगा जैसे जड़ का हुआ था द्वेष करेंगे नहीं हमको कुछ नहीं करना तब भी क्या होगा मुझे यह काम नहीं करना देखो वो तो कर रहा है मैंने नहीं करना मैं त्यागी हूं मैंने वो नहीं करना मैंने वो नहीं करना और वो चिंतन विषय का ही करेगा द्वेष रूप में करेगा किस रूप में करेगा एक ने प्रेम रूप से विषय को चिंतन किया दूसरा द्वेष रूप में करता है चिंतन बराबर हो गया क्या चिंतन हो गया दोनों का विषय चिंतन इसके साथ द्वेष करना भी खतरनाक है चिंतन उसी का चलेगा प्रेम करना भी खतरनाक है चिंतन उसी करता इसको ये शरीर को ना जो सुलझे हुए पुराने महात्मा कुत्ता कहते हैं कुत्ता कुत्ता बोलते माने कुत्ते का क्या होता है कुत्ते के साथ दोनों स्थिति में आपको परेशानी उठानी पड़ती है कुत्ता को प्यार करेंगे आकर के चाड़ देगा आप नहा आए थे कुत्ते नहीं चाड़ता फिर नहाना पड़ेगा आपको एक फल होगा प्यार करने से रात करने से और आ रहे थे कैसे आप उसको थोड़ा धमकाएंगे द्वेष करेंगे आगे काट देगा और तो द्वेष भी खतरनाक है कुत्ते के साथ और राग भी खतरनाक राग द्वेष दोनों नहीं होगा कुत्ते का दोनों परेशानी का कारण वैसे ही इनको इतने द्वेष करेंगे तो फिर भी चिंतन ही नहीं का चलना है और प्रेम भी करेंगे तो चिंतन ही नहीं का चलेगा इसलिए उपाय यही है आप उदासीन वृत्ति में जाओ उदासीन वृत्ति जैसे अभी आए उजेली से यहां कितने आदमी मिले कि कोई वहां राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है अपने ढंग से आए वो अपने ढंग से गए उदासीन वृत्ति में रहो तीसरे वृत्ति अपनाओ राग द्वेष वृत्ति को छोड़ो राग वृत्ति से भी अगर चिंतन करो तो परमात्मा का चिंतन करो अगर द्वेष वृत्ति भी कर सको तो जैसे रावण ने किया कंक्ष ने किया परमात्मा का ही चिंतन करो आपके कल्याण वहां रावण परमात्मा को पाया ना उसने चिंतन कैसा था उसका कोई प्रेम वो मंदिर में पूजा आरती करता था नहीं रावण कंक्ष कभी पूजा आरती करने वाले नहीं द्वेश बुद्धि के अंदर द्वेश में जो शत्रु है वही दिखता रहता है चिंतन उसी का चलता है उस, उसको मिलो का तो ऐसा कर घूमता घूम रहा वो द्वेष भी हो तो इतने द्वेश में जाना चाहिए जैसे रावण गया कंक्ष गया शिशुपाल गया द्वेश बुद्धि से भगवान को पाया है इन्होंने सब गाली देती देती देती जो आप आपके मुख से निकल नहीं सकती ऐसी गालियां दी तो इतने होने के बाद भगवान मिल जाते हैं गाली से भी भगवान मिले हैं भगवान मिला शिशुपाल को मिला है किन्तु इतनी गाली दे सके जितने शिशुपाल ने दिया आप वो भी कर नहीं पाते हैं। डरते हैं आप अरे झिझकते अगर कर सको भगवान मिलेंगे। शिषुपाल वहां दृष्टांत है प्रमाण है शिषुपाल को मिला था, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा माने गाली भी दो तो गाली के रूप में चिंतन उसका चले और द्वेष भी करो तो द्वेष के रूप में चिंतन उसका चले रावण को द्वेष किया कंस ने द्वेष किया जरासंध द्वेष किया सब भगवान को पाए हैं हाँ। अगर प्रेम करो तो मीरा जैसे हो जाओ ऐसा बोलो तब भी भगवान मिलना है किंतु ये बिचवला ठीक थोड़ा थोड़ा राज थोड़ा थोड़ा देश हाँ। आज अच्छा भंडारा मिल गया तो भगवान अच्छे हैं, दिया, बढ़िया दिया, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी और कहीं दाल में नमक डालना, में भंडारी भूल गया तो भगवान को गाली ठीक नहीं हो ऐसा हम लोगों की स्थिति ऐसी क्षण रुष्ट क्षण तुष्टा के दो तरफ नवडा होने से काम नहीं चलेगा तो कहते है अत्रात्म दृढ़ी पुरवान इस आत्मा में आत्मत्वभाव माने स्वपना मैं ही हूं ऐसा पना दृढ़ करते हुए अहमादिशु संतजन जो अहंकार से लेकर के देह तक जो अहम होने के ठिकाना है उसमें त्यागना स्वत्वपना को त्याग देना आत्मत्वपना त्याग कर हम विषयों में कैसे बर्ताव करें कहते थे उदासीनतया तेसु मान विषय तिष्ठेत उन विषयों में उदासीन भाव से रहे उदासीन भाव क्या है कहते घटक पटादी वृष्टान जैसे घट मैं घड़ा हूं करके अभिमान कभी नहीं करता कपड़ा कभी मैं कपड़ा हूं करके अभिमान नहीं करता उनसे सीखो ना कम से कम आप क्यों अभिमान कर रहे हो मैं पुरुष हूँ स्त्री हूं जैसे घड़ा अभिमान नहीं करता कभी भी नहीं बोलता है, मैं घड़ा हूं आपने घर कहा उसको घड़ा कभी नहीं बोलेगा मैं घटू घटपटादी गड़ के समान उदासीन वृत्ति में रहो घटपटादी को किसी से लगाव नहीं है छोड़ दो कोई मतलब नहीं कोर्ट में जाना नहीं उन्होंने बना दो कोई मतलब नहीं ये कपड़े को अभी फाड़ दो कपड़ा कोई नाराज नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा अथवा नया कपड़ा बनाओ उसको कोई अर्ष भी नहीं है तो ये उदासीन वृत्ति को अपनाओ इनमें कहते हैं इन विषयों में उदासीन वृत्ति अपनाओ वो वृत्ति कैसे तो आदि के समान समझो जैसे घट कभी अहंकार नहीं करता घट ने कभी किसी के साथ राग किया हो या द्वेष किया हो ऐसा दृष्टान्त कोई भ्रमाण आज तक नहीं है हाँ घट ने राग भी नहीं किया किसी से द्वेष भी नहीं वैसे कब कप, कपड़े ये जो बाह्य विषय जितने भी हैं आ, राग द्वेष हम करते हैं वो करते नहीं हैं उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे अपने साधन साधना बनाओ घट आदि के समान होकर के रहो माने उदासीनता बरतने के लिए दृष्टांत ये नहीं घट जैसे जड़ है आप भी जड़ बन जाओ इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है दृष्टांत इतने अंश में है उदासीन वृत्ति जैसे उदासीन होते हैं कौन घट पर कोई मतलब नहीं उनको कुछ भी हो जाए उनको न राग दृष्टि है ना द्वेष दृष्टि है उनमें कोई उपेक्षा दृष्टि जिधर कर दो उधर कर दो उनको कोई मतलब नहीं उसी तरह के व्यवहार बनाओ ऐसा कहा इस तरह से आत्मचिंतन करना चाहिए कहा अब आत्मचिंतन करने के लिए दृष्टि होनी चाहिए दृष्टि माने आत्मा दिखना चाहिए हमको दिखना माने ये आने आत्मदृष्टि होती है ज्ञान चक्षु का विषय बनना है जैसे नमक देखना दाल में नमक देखना आंख का विषय न होने पर अन्य का विषय बन जाता है वैसे अनुभूति होना साक्षात्कार होने को दृष्टि बोला जाए आत्मदृष्टि करना इसके लिए कैसे तो कहते हैं आगे कारणम विश्व स्वरूप निवेश साक्षर शनि शनै निश्चलताम उपायन विशुद्धकण स्वरूपे निवेश्य साक्षण बबोधमात्रे शन शनता पूर्ण स्वेवालोकत कहते हैं देखो चोरी भी करना है मन चाहिए पहले मन में संकल्प उठता है आज मैं इसके घर में चोरी करूं तब आगे इंद्रियों में हलचल होगा उसके आगे फिर शरीर में हलचल होगा तब क्रिया होगी चोरी होगी भगवान के मंदिर में जाना हो तब भी मन चाहिए मन के बिना कोई काम कुछ भी नहीं होगा चलो मंदिर जाता हूं पहले मन में उठना चाहिए संकल्प उठेगा उसके बाद उसका प्रभाव इंद्रियों में पड़ेगा इंद्रियों का प्रभाव शरीर में पड़ेगा तब तो मंदिर जाया जाता है कोई भी कार्य करना हो मन में पहले संकल्प उदय हुए बिना एकाएक शरीर में क्रिया नहीं होती मन चाहिए चाहे अच्छा काम करना हो तब भी मन की आवश्यकता है और बुरा काम करना हो तब भी मन की आवश्यकता मन के बिना कुछ भी हो नहीं पाता मन कहीं अन्य तरफ फंस गया तो अन्य विषय का चिंतन नहीं और में मन नहीं है तो न भगवान की पूजा करने की इच्छा पैदा होती है न चोरी करने की इच्छा कोई इच्छा नहीं मन कारण है मन चाहिए किन्तु साधक के जीवन में थोड़ा शुद्ध मन की जरूरत है अगर आत्मा प्राप्ति करना हो मन तो चाहिए निंदा करते हैं ना मन की जो निंदा करते हैं रजोगुणी मन तमोगुणी मन की निंदा है सतोगुणी मन की प्रशंसा होती है मन की प्रशंसा भी है प्रशंसा है मन की प्रशंसा है उसको देवता भी कहा है क्या मन ऐसा तो ये शुद्ध मन के द्वारा ही आपकी साधना होगी दृष्टि में पहुंच पाएंगे तो शुद्ध मन बनाने के लिए आपको थोड़ा ये रजोगुण तमोगुण को हटाना पड़ेगा गुण का प्रभाव मन में ही है हाँ। तमोवृत्ति को हटाना होगा रजोगुण के द्वारा और रजोगुण को हटाना होगा शतुगुण का आश्रय लेकर के शतुगुणी अवस्था में जब आप पहुंचेंगे रहन सहन खान पान इस ढंग आपने बनाया है इसी के द्वारा तो संभालना या बिगड़ना ऐसे ही होता है एक व्यक्ति पहले से शुरू से शराबी नहीं होता रान सहन परिवेश ऐसे मिलता है तो धीरे धीरे करके शराबी बन जाता है और एक संता भी बनता है तो एक एकाएक संत नहीं होता मां के गर्भ से ही संत बन गया है ऐसा नहीं होता उसको उसी तरह का परिवेश मिल जाता है एक अच्छे साधु के पास उसका जीवन मिल जाता है उनका डांट फटकार इधर उधर होता रहता है तो एक अच्छा संत बन जाता बाद जो उसका जो परिवेश होता है संसर्गजा दोष गुणा भवंती जैसे हमें संबंध मिलता है सामने वाली मिलता है उसी तरह से हमारे में गुण दोष पैदा हो जाते हैं गुण भी पैदा होते हैं किसी से महापुरुष पास पहुंचे हों उस काल में कुछ गुण पैदा हो जाता है मन और शराबी सर, कबाड़ी के पास में हम पहुंचे हो तो दोष पैदा हो जाता है संसर्गजन्य होते हैं गुण दोष तो ये कहते हैं विशुद्धम अंतकरणम आपने अपने खान रहन सहन आदि के द्वारा अपने मन को नियंत्रण कर दिया विशुद्ध बना दिया विशेष शुद्ध अवस्था में सतगुण तो में बैठाया है मन को राग नहीं द्वेष नहीं ऐसी अवस्था में मन हो ऐसा कोई महापुरुष के पास हो सकता है बहुत पुराना साधक होगा साधना करता रहे तभी स्थिति में पहुंचना है विशुद्धम अंतकरणम जो शुद्ध हुआ अंतकरण है आपके साधना के द्वारा मन जब शुद्ध हुआ हो माना रजगुण तमुगुण का अभाव हो गया तो मन शुद्ध हो गया समग्र ये स्थिति ऐसा जो अंतकरण को वृत्ति के द्वारा लीन कर देना किसी अपने स्वरूप में अहम ब्रह्मास्म ऐसे को मैंने रजोगुण तमोगुण से रहित है जो मन शुद्ध शतुगुण में है विशुद्ध शत्रुगुण में बैठा हुआ जो मन है उस मन को अपने स्वरूप में निवेश स्वरूप निवेश मन को उठा करके अपने स्वरूप में प्रवेश कराना हो प्रवेश कराना मैंने मन को उठाना और ले जाकर रखना ऐसा संभव न क्या है तदाकार वृत्ति बनाना ये प्रवेश ब्रह्माकार वृत्ति बना देना आत्माकार वृत्ति में बैठा देना यही प्रवेश है मन का प्रवेश कराना तो स्वरूप प्रवेश कर, करा के निवेश साक्षिणी अवबोध मात्रे कहते हैं स्वरूप साक्षिणी अवबोध मात्रे कहाँ प्रवेश कराना है मन को कोई शरीर हूं या चिंतन करेंगे तो शरीर में प्रवेश समझना मैं एक मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि में मन को बनाएंगे तो आपने कहा प्रवेश करा दिया उसको एक मनुष्य में प्रवेश करा माने जैसा आप चिंतन करेंगे मन को वहां प्रवेश कराने को तो कहा गया ऐसा है? तो मैं ब्राह्मण हूं करके मैं पुरुष हूँ स्त्री हूं ये भाव बनाएंगे तो मन कहां प्रवेश हो गया ब्राह्मण आदि में प्रवेश हुआ किन्तु तो नहीं ऐसे में प्रवेश नहीं कराना माने ये वृत्ति आने नहीं देना मैं पुरुष हूँ स्त्री हूं ऐसा नहीं क्या वृत्ति में रखना स्वरूप साक्षिणी अवबोध मात्र निवेश इसमें प्रवेश करा दे जो आत्मस्वरूप अपना स्वरूप है साक्षी है जो सबका साक्षी है और ज्ञान मात्र स्वरूप है जिसका अवबोध माने ज्ञान मात्र स्वरूप में प्रवेश करा देना माने सच्चिदानंदा आत्मा स्मी ये भाव में बैठ ये मन प्रवेश करा दिया आप कहा आत्मा में यह प्रवेश है माने आत्मा चिंतन में लगा देना उसको ये प्रवेश हो गया शरीर आदि भाव का चिंतन करेंगे तो आप मन को शरीर में प्रवेश करा देंगे प्रवेश कराने वाले आप हैं उसके बेचारे का दोष है जिधर लगा देंगे उधर चला जाएगा वो बुद्धि है आपके पास बुद्धि के द्वारा छानबीन करना होगा खाली मन नहीं है ना बुद्धि भी है बुद्धि के द्वारा विवेक आपके पास होना है कुछ के द्वारा विचार करके किसको नाशवान देखते हुए आत्मा के तरफ को दीन कर गया किसको मन को ये कहा विशुद्धम अंत ऐसे बिगड़ा हुआ मन कभी जाएगा ना उस तरफ रजोगुण और तमोगुण सवार होगा जिस मन में वो जाने वाला नहीं है इसलिए विशुद्धम अंतकरण कहा रजुगुण तमोगण धीरे धीरे साधना करके जिसने हटा दिया रजुगुण तमुगुण अपने पास रखा नहीं है जिस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति का मन जो विशुद्ध अंतकरण होगा उसको स्वरूपे साक्षिणी अवबोध मात्रे निवेश ऐसा है स्वरूप अपना स्वरूप जो साक्षी है ज्ञान मात्र जिसका स्वरूप है उसमें प्रवेश करा के माने अहम सच्चिदानंद आत्माष्टी अहम ब्रह्माष्टमी इसमें प्रवेश करा करके कहते हैं आगे क्या करना फिर कहते हैं एक बार थोड़ा सा लगता है जीवन में कभी कभी शास्त्र बोल रहा है सुनते सुनते ओम ब्रह्मा स्मुखे फिर बाहर आ जाता है मन फिर वही शरीर बुद्धि वही कार्य कर बाहर के काम करता है तो कहते हैं एकाएक नहीं होगा शनैर शनैर निश्चलताम उपानयन कहते हैं धीरे धीरे धीरे अभ्यास करा करके उसको आज आधा सेकेंड के लिए आत्माकार वृत्ति में बैठा तो कल थोड़ा और बढ़ा दिया फिर और धीरे धीरे धीरे करके निश्चलताम उपानयन कहते इस मन को निश्चल भाव को प्राप्त कराया फिर वहीं बैठे रहने का अभ्यास बनाना पहले पहले एकाएक बुरा तो बैठेगा नहीं थोड़ा सा जाएगा लौट के आएगा इधर तो शनई शनई धीरे धीरे एकाएक होने वाला नहीं है मन को कंट्रोल करना एकाएक संभव नहीं चनई शनई धीरे धीरे निश्चलताम उपानयन करें निश्चल, निश्चल भाव को प्राप्त कराते हुए किसको मन को वह आत्मा में थोड़ा सा तो पहुंचा किंतु विक्षेप गया नहीं है खुदक रहा है फिर उसको धीरे धीरे निश्चलताम उपानयन धीरे धीरे उसको निश्चल भाव को प्राप्त कर देना है इसमें उसे आत्माकार वृत्ति में ही बैठा ऐसा करके पूर्णम स्वमेवानु बिलोक ये तथा अपनी परिपूर्णता को देखना चाहो तो वहां देखना जब मन निश्चल भाव में हो गया आत्माकार वृत्ति में बैठ गया अब वृत्ति अभी नहीं भुला हुआ है शनिदार भूले हुए हैं उस साल में एक ही आत्माकार वृत्ति है तो उस काल में अपने अनुभव करना क्या ये साढ़े तीन हाथ का आप होते हैं या विभु आप होते हैं शरीर से अलग किया हुआ है निष्ठल भाव में बैठा दिया मन को वहां परिपूर्ण अवस्था में तो पूर्णम स्वमे वाहन विलोक है अपने आप को पूर्ण रूप में देखे फिर देखो कहते विलोक है देखे अपने को पूर्ण रूप अभी तो शरीर के साथ में तादाद में आने से अपने मापदंड क्या देता है? मैं कितना लम्बा हूं साढ़े हाथ छह फुट बोलता है छह फुट सात ये मापदंड आपका नहीं है शरीर का है ये जो मापदंड आप देते हैं मैं इतना लंबा हूं वो तो शरीर से अपने को अलग नहीं कर पाए तो ये आप मापदंड देख बोलते हैं किंतु शरीर से अलग करने के बाद में आत्मा कितना लंबा चौड़ा दिखाई देगा वो कहते हैं पूर्ण रूप में पाओगे अपने में। रूप पूर्ण रूप में पूर्णम स्वमेवान विलोक ये अपने आप को पूर्ण रूप में देखे फिर पूर्ण रूप में जब देखेंगे यो वही भूमा तत्म शांति परिपूर्ण को भूमा कहते हैं उस वो अवस्था में पहुंचोगे तो वो सुख अवस्था है वहां दुख नहीं होना है दुख तो होता है हम शरीर में चिपके हुए हैं ये शरीर के, के कारण हम दुखी यो वही भूमा तत्सुखम पूर्ण अवस्था सुखरूख होता है ये कहा आगे ंद्रिय प्राण मनोहमा स्वाजान क्लृप्तरखिलू विमुक्माखंडम पूर्ण महाकाशवलोक्रिय प्राण मनोहदि क्लृप्त रखिलय रूपाधि विमुक्त आत्मा नखंड रूपम पूर्ण महाकाशम अपना स्वरूप इस रूप में देखे पूर्ण रूप में देखे कैसा अभी जो मैं साढ़े तीन हाथ का हूं करके जो छह फुट सात फुट का देता है ये आपका स्वरूप मिल है ये शरीर का है यह मापदंड शरीर का है किंतु शरीर से अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं आप मैं एक शरीर हूं मानव हूं यह बुद्धि आपकी है अपने को अलग नहीं किया है उसका बुला मिला के ऐक्य है शरीर के साथ एकता आपकी है अलग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए है किंतु जब ये शरीर आदि से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि से अपने को अलग करेंगे जिस अवस्था में माने मन यह अलग भी अंततो वो शुद्ध मन करेगा कौन करेगा मन शुद्ध होगा तो उस भाव में जाएंगे आप अशुद्ध मन काल में शरीर भाव में आए हुए हैं जो भी साधन हम करते हैं ना मन शुद्धि के लिए साधन है आत्मा तो प्राप्त है कि आप प्राप्त करना उसको जो भी करते हैं ये तो मन की शुद्धि के लिए है भागवत के एकादश के अंत में एक श्लोक आता है दानम सुधर्मो नियमो यमश तीर्था सर्वाणी चा सर्वे मनोदिग्रह लक्षणांता परो ही योगो मनसमाप भागवत एकागस्त का महीना भूक्ष गीत में आता है कहते दान देते हैं हम दान देते हैं किसी को देते हैं दान अच्छा काम मानते हैं लोग में जो दान हम स्वधर्म का पालन करना जिसका जो धर्म होगा मैंने शरीर का तो जो धर्म है ब्राह्मण का क्या है क्षेत्रियों का क्या है ऐसे भी लोग पाए जाते हैं समाज में किसी भी कैसे भी संकट आ जाए अपने धर्म से विचलित हैं ऐसे भी व्यक्ति हैं समाज में मौजूद है कम होंगे है दानम सुधर नियम और यम कहते हैं जो योग के बारे में यम नियम खान पान आदि रखना ब्रह्मचर्य आदि रखना ये यम नियम में आते हैं ये सब करने वाले और तीर्थान सर्वाणी का सत्या सारे तीर्थ करना एक एक, एक तीर्थ का बहुत बड़ा फल माना गया है शास्त्रों में पढ़ेंगे आप पता लगेगा एक एक तीर्थ करने का फल है तो सारे तीर्थ का कितना फल होगा ये सब का क्या होना है तीर्थान सर्वाणी जब व्रत आने और व्रत होते एकादशी का व्रत सक्रांति का व्रत अमुक का व्रत अमुक व्रत बहुत व्रत बहुत बो, व्रत माने उपवास उपवास करना माने उपवास शब्द भी कुछ ऐसा ही है माने समीप वास बने रहना कम से कम हम पन्द्रह दिन एकादशी ये कुछ है पन्द्रह दिन हम थोड़ा अपने व्यवहार की तरफ हो जाते हैं शरीर की तरफ होकर के आत्मचिंतन नहीं कर पाए परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा उसके कम से कम पंद्रह दिन में एक दिन तो समीप में दास हो माने भगवान हो और हम हो बाकी कोई नहीं हो इसके लिए एकादशी की चर्चा है एकादशीऊप माने समीप किसके समीप अपने इष्ट के समीप कम से कम एक दिन तो बैठे बैठा तो हमेशा ही चाहिए अगर हमेशा नहीं बैठ पाता है तो कम से कम पंद्रह दिन में एक दिन तो बैठे करके पंद्रह पंद्रह दिन में एकादशी एक का पर्व बना वो भी छोड़ दिया वो भी नहीं करते कम से कम चौदह दिन बेकार जा रहा है तो कम से एक दिन तो सुलझे उपवास उपमाने समीप किसके समीप अपने इष्ट के समीप बास माने रहना वो है वो दिन ये नहीं कि उल्टा एकादशी करके जो दिन होता है उस दिन और उल्टा हो जाता दूसरे दिनों में हल्के फुलके राशन पानी से काम चलता था और उस दिन वो लाना है कल एकादशी वो लाना वो, लाना, वो लाना। और बनाने के लिए उतने झंझट है उस दिन की चीज बनाने में उसी में समय काट देता ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ हाँ साहब की टिक्की बनाओ अमुक कितना समय लगेगा चाहिए था आपको कम से कम एक दिन दो तो, सारे हाँ, काम छोड़ के उसमें लग जाए वो नहीं पता ऐसा तो कहते हैं जो दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च तीर्थान सर्वाणि च सद प्रदानी जितने भी व्रत हैं ये सब करते हैं किसके लिए इसका परिणाम क्या रिजल्ट क्या निकलेगा कहते हैं सर्वे मनो निग्रह लक्षणांतर ये सब के सब मनु को निग्रह करने के साधन मन शुद्धि के साधन है सारे ये करेंगे आपका मन शुद्ध होगा शतुगुण में बैठेगा अशुद्ध है अभी रजोगुण तमोगुण सवार है इसमें जिसके कारण राग द्वेष और आलस्य आदि में पड़ा हुआ है राग द्वेष आदि वो है रजोगुण का कार्य और एक व्यक्ति ऐसा है किसी से झगड़ा भी नहीं करता विषय भी, भी नहीं चाहता ठीक है किन्तु गुमसुम अवस्था में पड़ा रहता वो भी काम का नहीं है तो तमो गुण साया हुआ है गुम ना न उसे भजन हो रहा है ना कुछ हो रहा है ना लौकिक कार्य ही कुछ कर रहा है लौकिक कार्य करते समय रजुगुण सवार होगा क्योंकि एक ऐसा भी व्यक्ति है भजन भी नहीं सदुगुण में नहीं बैठा हो तमोगुण में बैठा हुआ है तो दो मिनट झोप खाया फिर थोड़ा सा सचेत जैसा हो गया फिर तो उसके बाद फिर झोंक तो खाया समय तो और होना बुज रहे वहां बेकार रहे हो तो ये तमुगुण अवस्था है वो तो ये दो, ये सब, के सब मन निग्रह के साधन हैं, परो योगो समाधि, परमात्मा के साथ संबंध कहते हैं ना क्या होता है संबंध कहते हैं मन शांत हो जाए वही सम्बन्ध है मन की मांग समाप्त तो हो जाए परमात्मा मिल गया आपको यही परमात्मा का मेलन है मन की मांग सारी समाप्त तो हो जाए मांग माने दो हमारे जो विषय स्थल विषय को त्यागने मात्र से काम नहीं चले कितनी इसकी मांग है जरा टटोल करके देखें क्या, क्या क्या मांग है वो सारी मांग समाप्त तो हो जाए आ, इच्छा समाप्त तो हो जाए वही समाधि क्या परमात्मा की प्राप्त किया ऐसा आया समय हो गया है इसका अस्तिक